सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक इक्कीस प्रभु से प्रेम सोने नहीं देता निदिया वैर भैली मितू देहला ना जगा जागे संत भी रहिया भजन गुरु के होए हो निधियारन भैली स्वारथ लाए सभी मिल जागे बिन स्वार ना कोई, पर स्वारत को पर स्वरथ को वह नर जागे कृपा गुरु की होए जागे से पर लोक बनत है सोए बड़ दुख होए ज्ञान खरग लिए पलटू जागे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 नसरुद्दीन का स्वादिष्ट अरे वनस्पति शास्त्र के हिसाब से ये अमृत जो भिंडी की सब्जी खाता है हजार वर्ष जीता है और उसके एक एक दिन में हजार वर्ष होते भिंडी की सब्जी जैसे आप सम्राटों के सम्राट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 जहर है जहर तू दुश्मनों के हाथ में खेल रहा है किसी षडंत्र में भागीदार है ने कहा नसरुद्दीन जहां तक तो मुझे याद आता सात दिन पहले तुमने कहा था बिंदी अमृत है नसरुद्दीन ने कहा मालिक बिल्कुल ठीक याद आता तो नवाब ने कहा मैं समझा नहीं आज एकदम तुम जहर कहने लगे और बेचारे रसोइयों को मार भी दिया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 जाकर जागा हुआ दिखाई देता है रोगी जागा हुआ दिखाई देता है जागे नहीं जागता तो सिर्फ योगी कृष्ण ने कहा है या निशा भूतायां तस्याम जागृति संयमी वह जो सबके लिए गहन रात्रि है निद्रा है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 यह मन तुम्हें गुरुओं को देखने ही नहीं देता क्योंकि गुरु को देखना मन की मौत का प्रारंभ है